ओम शांति नमस्कार मैं आकाश आकाशमान से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष अमृतपाल कौर जी उपस्थित हैं और करियर इन साइकोलॉजी के बारे में बातें करने वाले हैं और पिछली बार आपने बहुत ही अच्छी बातें बताया था करियर इन ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में एच में किस तरह से हम अपना करियर कर सकते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं करियर इन साइकोलॉजी में तो अमृत कौर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप थैंक यू भाई जी बिल्कुल थैंक यू तो सो मच आ, मेरा नाम अमृत पाल कौर है और मैं दिल्ली से हूँ पिछले तेरह साल से मैं एज एन एचआर का फील्ड में काम कर रही हूँ और अभी मेरा रोल एच मैनेजर का है और स्पेसिफिकली हम लोग हाई में काम करते हैं हाई ट्रेनिंग और कैसे लोगों को हम लेकर आते हैं और किस तरह से उनको कंपनी के लिए प्रोडक्टिव बनाते हैं तो पर्सनल ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग दोनों ही चीजों में साथ साथ काम करते हैं तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं साइकोलॉजी और साइकैट्री इन दोनों को मिक्स हैं कर देते, कर देते हैं। तो साइकोलॉजी और साइकेट्री दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों में जाने के लिए अलग अलग पाथ होते हैं साइकोलॉजी जो है ये ज्यादातर बिहेवियर के ऊपर आता है चाहे वो सोशल बिहेवियर है चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं चाहे वो कॉर्पोरेट uh, बिहेवियर uh, है मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं इसकी तो साइकोलॉजी बेसिकली डॉक्टर नहीं होते ये लोग uh, आपको थेरेपीज देते हैं और या uh, इसको हम कॉर्पोरेट में जैसे काम होता है ऑफिस होते हैं और एडवर्टाइजिंग uh, एरियाज uh, होते हैं इन सभी जगह पर या मार्केटिंग होती है इन सभी जगह पर बिहेवियर साइकोलॉजी आती है इसकी काफी सारी फील्ड हैं जिसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे और वेर एज जो साइकेट्री है साइकेट्री एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कि हम डॉक्टरी जिसको जैसे हम एमबीबीएस करते हैं तो एम नॉर्मल एम करने के बाद इसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन में साइ, साइकैट्री को स्पेशलाइज करते हैं जिसमें एम होती है पीएचडी होती है और सबकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ही सिर्फ आपको मेडिसिन लिखकर दे सकते हैं रिकमेंड कर सकते हैं लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको कभी भी कोई मेडिसिन नहीं देगा क्योंकि वो एंटाइटल्ड नहीं है क्योंकि वो ऑथोराइज डॉक्टर्स नहीं है तो साइकोलोजी हमेशा हमारी बिहेवियर्स के ऊपर आती है वो किसी भी फील्ड का बिहेवियर हो सकता है जबकि साइकेथ्री जो है प्रॉपर आपको एम करके डॉक्टरी करनी होती है और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं जहाँ पे अगर हमारे कोई जरूरत होती है तो हम वहाँ पे मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है साइकोलॉजी और साइकेट्री में हम्म और अभी आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में तो साइकोलॉजी इस फील्ड में आ, बहुत सारी लाइंस होती हैं जैसे सोशल साइकोलॉजी बिहेवियर साइंस और इवन आज की डेट में मार्केटिंग में एन जी वगैरह जो होते हैं वो लोग भी कॉर्पोरेट uh, में हर जगह साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है अब साइकोलॉजी का इस्तेमाल क्यों होता है क्योंकि हम सब जो इंसान हैं, बिहेवियर हमारा होता है एक ही सिचुएशन में हर व्यक्ति का अलग अलग बिहेवियर होता है कभी किसी का गुस्सा हो सकता है कभी किसी का प्यार हो सकता है कभी किसी को किसी तरह के भी नेगेटिव इमोशंस या पॉजिटिव इमोशंस, तो इमोशनली हमारी रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं चाहे हमारे खरीदने की बिहेवियर है चाहे हमारा स्पेंड करने का बिहेवियर है चाहे हमारे जो मेंटल थॉट्स होती हैं, उनके ऊपर है तो इन सबसे रिलेटेड साइकोलॉजी में डील किया जाता है और साइकोलॉजी की जो सब फील्ड्स होती हैं जैसे अब हम हमने सोशल साइकोलॉजी की बात करी है तो इसमें जितने एन होते हैं जितने आ, हमारी मार्केटिंग डिविजन्स होते हैं एडवरटाइजिंग डिविजन्स होते हैं ये सब सोशल साइकोलॉजी के अंडर आते हैं जहाँ पे सोशल बिहेवियर इंसान का क्या होता है उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें अपना फर्दर काम करते हैं इसी के साथ कॉर्पोरेट साइकोलॉजी आती है कॉरपोरेट साइकोलॉजी में ह्यूमन रिसोर्स भी आता है क्योंकि जब हम व्यूमन से बात काम करते हैं तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग पैटर्न होते हैं और हर इंडस्ट्री का अपना एक बिहेवियर होता है और इसमें जैसे हाइविंग होती है कंपनी तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसे आपकी अंदरूनी जो एक्चुअल में जिसको बोला कि स्पेशलाइजेशन कुछ लोगों में कुदरती होती है कुछ कुछ चीज़ों में कोई लीडरशिप रोल के लिए बना है कोई आ, सिखाने के लिए बना है कोई कैसे वो आपके अंदर की चीजें होती हैं जिससे हम लोगों को समझ आता है इन टेस्ट के जरिए या एक स्पेसिफिक फील्ड में जब हम हायरिंग करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है कि ये इंसान इस पर्टिकुलर फील्ड में फिट होगा या नहीं।, नहीं और इसके बाद जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी है जो कि साइकोथेरेपी जिसको बोलते हैं इसमें मेंटल हेल्थ मेंटल डिसऑर्डर्स डिप्रेशन चाइल्ड डेवलपमेंट ये सब चीजें आती हैं ये लोग हेल्प करते हैं जैसे कई लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं कहीं बच्चों में ग्रोथ के इश्यूज होते हैं कहीं बुजुर्ग लोगों में या बड़े लोगों में इवन आज की डेट में जैसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होती है अलग अलग सिचुएशन को कैसे डील किया जाए तो ये सब बिहेवियर के अंडर आते हैं और इनके साथ वो डील करते हैं अब जैसे कॉर्पोरेट साइकोलॉजी का हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि ह्यूमन रिसोर्स एडवर्टाइजिंग psychometric test ये सब आते हैं even educational psychology भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा develop हो चुकी है जहाँ पर education में कि कौन सी stream में बच्चे जाएँ जो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं parents को ज़्यादातर यही लगता है कि हमारे बच्चे या साइंस ले लें ज़्यादा नहीं तो फिर commerce ले लें लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी fields हैं जहाँ पर आज की डेट में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं तो ये सब चीज़ें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन सी फील्ड में जाएं ताकि आगे बढ़ सके जी जी अमृतपाल कौर जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को और जो श्रोता मित्र है उन सभी को अच्छा लग रहा है साइकेटरी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है ये आपने बताया और निश्चित तौर पर लोग ऐसी छोटी सी जो बारीकियाँ है इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट जरूर होते हैं वो डॉक्टर नहीं होते वो मेडिसिन नहीं लिखते लेकिन काउंसिलिंग कर सकते हैं और सैकेटरी के पास आप जाते हैं तो वो लोग मेडिसिन भी रेकमेंड करते हैं कुछ ऐसे ताकि आप जो है अपने डेली रूटीन में उन चीज़ों का इस्तेमाल करके जीवन को अच्छा बना सकें तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर और विस्तार से बात करेंगे कि का साइकोलॉजी के साथ करियर करना हो तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं तो आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कुराते रहो तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद लोग खिक पाता है जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद मन ष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में जाना उलझ गया जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन में नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है अमृतपाल कौर जी से बातचीत हो रही है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में करियर इन साइकोलॉजी पे बातें हो रही है तो आइए अमृतपाल जी मैं चाहूंगा कि अब साइकोलॉजी में हमें करियर करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है और किस किस तरह से हमारी पढ़ाई हो जानी चाहिए आफ्टर टेंथ हमें किन चीजों पे या किन स्ट्रीम्स के साथ जुड़कर हम इसमें एक्सेल कर सकते हैं और आ, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इसमें। जी। जी, बिल्कुल. आ, जैसे आ, हमने पहले भी बात करी है इस बारे में कि साइकोलॉजी और साइकेट्री में फर्क होता है तो साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता मैथ्स में स्पेसिफिकली वो लोग अगर अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहते हैं जहाँ पे आ, एक सोशल uh, स्टेटस होता है यहाँ पे आप इनकम uh, भी आपकी अच्छी हो सकती है तो हम साइकोलॉजी फील्ड को टेंथ पास करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं तो इलेवेंथ ट्वेल्थ में हम साइकोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट इलेवंथ ट्वेल्थ में चूज कर सकते हैं आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे स्कूल साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं <laughs> कॉलोजी के लिए एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है लोग सोचते हैं कि ये माइंड रीडिंग की बात है कि हम किसी का मन पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं होता ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड है और इसमें बहुत सारी आ, अलग अलग फील्ड्स होती हैं जिसमें हम आगे बढ़ के स्पेशलाइजेशन करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है psychology आप arts लेकर arts में psychology as a subject लेकर आप psychology 11th ट्वेल्थ से ही start कर सकते हैं जिसके साथ आप दूसरे अपने subjects जैसे uh, social psychology होती है बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक combination हर school का अलग अलग होता है वो आप 11th ट्वेल्थ से start कर सकते हैं इसके बाद आपकी आती है bachelor बैचलर्स इन साइकोलॉजी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है और हमारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जहाँ साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो इसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हैं एट द ग्रेजुएशन लेवल इसके बाद आती है मास्टर्स इसके बाद आती है पी तो साइकोलॉजी में ही आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको जब बैचलर्स की जाती है तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए वो आपको एक इंटर्नशिप की ऑफर देते हैं कि आप अच्छा। किसी भी साइकोलॉजी हॉस्पिटल में जाके जैसे जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर्स या जैसे वमैन एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग अपने मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो जब डाइवोर्स हो रहा है तो दोनों ही पति पत्नी बहुत सारी मेंटल प्रेशर्स में जाते हैं तो वहाँ पे विमेन्स जैसी जो uh, हैं, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो यहां पे वो आपको थेरेपी देते हैं कि आप अपनी लाइफ के इस जो मेजर चैलेंज आपको आ रही है उस प्रेशर को किस तरह से डील करें क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन में जैसे इलेवेंथ ट्वेल्थ में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वीमेन्स बहुत सारी चीजों में मेंटली सपोर्ट करता है तो ये ऐसी जगह पे जाकर आपको फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक इंटर्नशिप ऑफर की जाती है ये है स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद लेकिन अगर आपका क्लीनिकल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ना हो ये थोड़ा नहीं, सा मेंटल डिसऑर्डर चाइल्ड डेवलपमेंट इन सब चीजों में डील करते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख नहीं सुन पाते क्योंकि वो हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि हर चीज में अगर आप क्योंकि अगर आपके पास दिन में पचास लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ओवरवेलम हो जाते हैं या उनकी अपनी इमोशंस इतनी हावी हो जाती है कि वो इन चीजों से डील नहीं कर पाते नेगेटिव चीजों से तो ऐसे बच्चे बैचलर्स करके उसके बाद एच फील्ड में आ सकते हैं जिसको हम कॉर्पोरेट साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी ये भी एक एरिया है जहां पे आप आ सकते हैं अगर किसी का मार्केटिंग या एडवरटाइजिंग एरिया में इंटरेस्ट हो तो वो उस तरह भी जा सकते हैं जैसे आपने कई बार देखा होगा कि खाने पीने की चीजों में स्पेसिफिकली अगर हम एडवरटाइजिंग देखें तो येल्लो कलर ब्राइट ऑरेंज ब्राइट रेड इस तरह के तो ये कलर साइकोलॉजी को यूज करके वो एडवर्टाइजिंग बनाते हैं एडवर्टाइज बनाते हैं जिसमें बच्चों को अट्रैक्शन हो जिसमें उनकी चीजें अच्छे से बिके तो हर फील्ड में आज की डेट में साइकोलॉजी यूज हो रही है आ, आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं काफी सारे कोर्सेज हैं आ, जो बैचलर्स के बाद आप साथ साथ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आपने अगर मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग रिलेटेड कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं तो साइकोलॉजी करने के बाद आप मार्केटिंग में जा सकते हैं एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं या कॉर्पोरेट साइकोलॉजी में स्पेशलाइजन स्पेशलाइजेशन uh, कर सकते हैं मास्टर्स uh, करके या कोर्सेस करके तो दोनों ही तरह से ये चीजें आपके काम आ सकती हैं इसमें काफी सारी आ, मैं कहूंगी की फील्ड खुल जाती हैं सोशल सेक्टर में आ, अगर आ, आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ लोग जैसे वो सोशल सर्विस करना चाहते हैं या एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं तो वहां पे भी बिहेवियर साइकोलॉजी बहुत काम आती है तो ये है आ, अलग अलग yeah. फील्ड्स जिसमें वो जा सकते हैं तो बेसिकली इलेवेंथ ट्वेल्थ से ही वो अपने आप को इस फील्ड में डाल सकते हैं अब इसमें आगे इसको स्पेशलाइजेशन करना है कुछ लोग स्पेसिफिकली सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट में जाना चाहते हैं और ये टेस्ट बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं जिसमें आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है क्योंकि तो ये अलग अलग फील्ड में यूज होते हैं तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है कि कैसे आप किस तरह के क्वेश्चंस कौन सी सिचुएशन में पूछेंगे तो आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये भी एक फील्ड है जिसमें आप जाकर स्पेसिफिकली अपने आप को साइकोमेट्रिक टेस्ट में लेकर जा सकते हैं ये स्पेशलाइजेशन हो सकती है एचआर में कॉर्पोरेट साइकोलॉजी है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया जी, जी, जी. तो कॉरपोरेट में भी अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह के बिहेवियर चाहिए होते हैं अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है तो उसका बिहेवियर एक अलग होगा लेकिन अगर कोई साइंटिफिक फील्ड में है तो उसका बिहेवियर अलग होगा जैसे आजकल काफी सारी दवा दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज होती हैं तो उस फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो उसका बिहेवियर अलग होगा आज के डेट में तो ए बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आ गई है तो इन सब फील्ड्स में आज की डेट में साइकोलॉजी बहुत यूज होती है और इसमें अगर हम इसको आगे फर्दर थोड़ा सा और अगर समझना चाहते हैं तो इसकी बहुत सारी सब फील्ड्स भी होती हैं इवन बायोसाइकोलॉजी नाम की भी एक आ, फील्ड होती है जिसमें बायोलॉजिकल बिहेवियर्स यूज होते हैं जैसे आ, हम इसको कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो प्लांट्स की साइकोलॉजी में भी डील करती है किसी को अगर उस फील्ड अच्छा, में शौक हो तो वहां भी वो अपना आ, करियर बना सकते हैं तो इसमें आपको पहले 11, ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन लेवल तक अपने अपने आपको एक्सप्लोर करना होगा कि मेरा असल में किस चीज में इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड है तो आप आप उन को एक्सप्लोर कर कर सकते हैं 11, 12 ग्रेजुएशन, कर सकते हैं। 11, और और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उसके बाद मास्टर्स में स्पेशलाइज बिल्कुल। अमृतपाल का और जी बात ही अच्छा आपने विस्तार से बताया कि कैसे हम लोग जो है साइकोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा जो है आजकल जो है हर विषय को लेकर जो है काफ़ी अच्छा काम हो रहा है तो विस्तार से आपने तो बताया कि इसमें प्लांट साइकोलॉजी के बारे में भी आपने बताया हो सकता है कि ये भी एक अच्छा विषय हो कि आजकल जो है इंडोर और आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं जो घर के अंदर पौधे लगाए जाते हैं तो क्योंकि एसी रूम होता है तो ऑफिस वगैरह ए में होते हैं तो वहाँ पर बंद कमरे होते हैं तो प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो अंदर भी प्लांट्स लगाते हैं तो अलग अलग प्लांट्स की अपनी खूबसूरती होती है कई लोग अंदर में अच्छे से ग्रो करते हैं ऑक्सीजन अच्छा देते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समझने के लिए या समझाने के लिए तो इस तरह के जो है बायोसाइकोलॉजिस्ट भी ज़रूरत होती है और बहुत सारे जगह पे जो है एचआर में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है जैसे आप खुद वहाँ पर काम कर रही हैं और निश्चित तौर पर ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसपे हम लोग मास्टरी करके आ, बहुत जगह पर अलग अलग जो सेंटर्स होते हैं वहां पर भी आप अपना जो है करियर बना सकते हैं ये आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर हम साइकोलॉजी में जिन लोगों ने अच्छा नाम किया है इस सब्जेक्ट को लेकर अपने करियर को और अपना नाम भी किया है ऐसे लोगों की कुछ ऐतिहासिक चीजें हम लोग अपना ब्रेक सुनेंगे अमृतपाल जी से आप सुनाए हैं ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन वन जीरो सेवन रहो एट एफ एम सुनते रहो तू जो तुझ से लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए जो तुझ से लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए जो तुझ से योग लगाए वो परमानंद को तो पाए से लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए जो तुझसे योग लगाए वो पर गहरा सागर हम सारे तेरे मोती हम सब का तू ही रचयता हम सब हैं रचना तेरी तू सोमनाथ तू शक्ति मां लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद चित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान मिट जाए उसके कलेष हो जाए इस दुनिया से परे तू प्रण तू योगेश्वर था तेरा घर शांति से लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए जो तुझ से योग लगाए वो परमानंद को तो पाए तू सत्य है तू शक्ति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 करियर इन साइकोलॉजी की बातें चल रही हैं जहां पर हमने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा वास सब्जेक्ट है जिसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है उसके बाद साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे आप इसमें अपना स्ट्रीम पूरा करके आप इस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकते हैं तो स्पेशल सेंटर्स भी होते हैं जो इस विषय को लेकर आपको पढ़ाते भी हैं और कुछ जगह पे आप जो है अपने मेन स्ट्रीम के साथ इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं तो डिपेंड करता है कि आप जिस जगह पे हो जहाँ पर भी हो वहाँ पर किस तरह के अवेलेबिलिटी है और आपके बजट के अनुसार वो चीज़ें आपको अलाउ कर देंगे तो दोनों चीजें हैं आप इसमें अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो बजट की बात नहीं आती पढ़ने की बात आती है, आप पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के आप अपने करियर को फ्रेम आउट अच्छा कर सकते हैं तो अमृतपाल पाल कौर जी फिर से एक बार आपका स्वागत है कार्यक्रम के इस आखिरी मोड़ पे पहुंचे हैं जहाँ पर मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है साइकोलॉजी में और अपना करियर के साथ साथ नाम किया है एक यूनिक अपना जो पहचान है बनाई है ऐसे लोगों के कुछ ऐतिहासिक चीजें हमारे साथ शेयर कीजिए जी जी जरूर साइकोलॉजी तो वैसे बहुत पुरानी है जिसको हम कहते हैं बी सी एरा यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा वहाँ से साइकोलॉजी चलती आ रही है और हमारे आ, देश के जो ऋषि मुनि हैं वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि मनुष्य का बिहेवियर कौन सी सिचुएशन में कैसा होता है लेकिन पिछले डेढ़ सालों में साइकोलॉजी का एक मॉडर्न वर्जन जो है वो स्टार्ट हुआ है जिसमें वैसे तो बहुत सारे नाम हैं लेकिन एक स्पेसिफिक नाम है सिगमेंट फ्रॉइड का ये इसको मॉडर्न साइकोलॉजी का पिता भी कहा जाता है और इनकी जो शुरुआत हुई थी इन्होंने अपने बेटे को छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू किया था कि वो किस तरह से बढ़ रहा है उसकी कौन सी सिचुएशन में क्या हरकतें होती हैं वो किस तरह से छोटी छोटी चीजों को सीखता है करता है तो वहाँ से ह्यूमन साइकोलॉजी का जो आज का लेटेस्ट वर्जन है उसी के आगे बहुत सारी थ्योरीज को लेकर सिगमनफर्ड ने इस फील्ड में बहुत सारी आ, अपनी आ, रिसर्च करी थी रिसर्च पेपर्स दिए थे और इनका मेजर जो शॉक था वो ह्यूमन बिहेवियर कि वो किस तरह से आ, अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस मेमरीज जो होती है वो हमारे आज के संदर्भ में मतलब हमारी जो पुरानी जैसे हमारे सोल लेवल पर जो मेमोरीज़ होती हैं, वो किस तरह से हमारी काम करती हैं आज के संदर्भ में यानी कि आज की जो मेरी लाइफ है तो मेरी पुरानी थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से अचानक से उभर कर सामने आती है क्योंकि तो हर बच्चा या हर व्यक्ति एक सिचुएशन सेम ही सिचुएशन हो फॉर एग्जाम्पल सांप के सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है तो एक व्यक्ति आएगा वो देखेगा फोटो खींचेगा चला जाएगा दूसरा व्यक्ति आएगा वहाँ खड़ा रहेगा दो से पूछेगा और चला जाएगा लेकिन तीसरा व्यक्ति आएगा वो उस उस व्यक्ति के मुंह में पानी डालेगा और उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा सिचुएशन तो सेम है हम्म <laughs> हम्म लेकिन आपका जो बिहेवियर है सेम सिचुएशन के लिए वो एक डिफरेंट बिहेवियर या एक डिफरेंट आपका स्टिमुली या उस सिचुएशन का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होगा तो इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में फ्रॉइड ने इस चीज को स्टडी किया और उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है और अगर हम फ्रॉइड की ही साइकोलॉजी क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन सिगमेंट फ्रॉयड कंफ्यूशियस तो में सब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पे प्लूटो अलग अलग लेवल पे इन लोगों ने इसकी रिसर्च कर ली है <laughs> जो फ्रॉइड की साइकोलॉजी है या प्लूटो भी कह सकते हैं और कंफ्यूश वगैरह जितने भी ये बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं इन लोगों का जो की कंसेप्ट था साइकोलॉजी में ये एनालिसिस करते थे सबकॉन्शियस माइंड का कुछ चीजों में हमारी फिक्सेशन हो जाती है कई बार किसी सिचुएशन में हम अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं या जैसे हमें ड्रीम्स आती हैं, हमें स्वप्न आते हैं उन तो स्वप्न का क्या मीनिंग होता है कौन सी सिचुएशन में हमारा क्या मीनिंग होगा आ, हमने ड्रीम में देखा कि बारिश में हम घूम रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा हम उड़ रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा तो इस तरह की बहुत सारी चीजों में फ्रॉयड की बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है कि वो किस तरह से हर एक चीज को एनालाइज करके और इनका क्या मीनिंग होगा वो उसने बहुत सारे पेपर लिखे हैं इवन उसने मेल और फीमेल यानी की मर्द औरत इन दोनों के भी साइकोलॉजी में अः किया है कि सेम सिचुएशन में एक पुरुष क्या सोचेगा और एक औरत क्या सोचेगी और एक पुरुष क्या करेगा और एक औरत क्या करेगी तो इसमें उन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी उनका किस तरह से जैसे कई बच्चे अब्यूज में अः अब्यूज फील करते हैं जैसे स्कूल में बच्चों को बुली किया जाता है यानी कि उनको कुछ बच्चों को परेशान किया जाता है तो एक बच्चा बिल्कुल दब्बू होकर साइड पे बैठ जाएगा एक बच्चा सामने से लड़कर सामने आएगा कि ये अलग अलग सिचुएशन में एक ही मतलब सिचुएशन में बच्चों के अलग अलग जो बिहेवियर होते हैं कैसे पर्सनालिटी डेवलप होती है और कैसे अ, जैसे एक ही बच्चा अगर दब्बू है तो उसको हम किस तरह से उसमें से निकाल सकते हैं ये सब क्लिनिकल साइकोलोजी के अंडर उन्होंने उसकी बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करी है और अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो काफी उन्होंने धर्म को लेकर काफी सारी चीजें करी हैं जिसका हम आ, मेरे हिसाब से इसको हम क्योंकि बच्चों का हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो शायद हमें इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए तो बेसिकली जितनी भी हमारी ये एनालिसिस होता है बिहेवियर एनालिसिस हमारा डिफेंस एनालिसिस कैसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है इन सब चीजों में अगर कोई सचमुच में इस साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहता है तो फॉल्ड की थ्योरीज को पढ़ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा जैसे ही वो 11, ट्वेल्थ में अगर लेना चाहते हैं आपके पास टेंथ की छुट्टियां आती हैं टेंग्जाम के बाद तो आप इसको पढ़ें इसके बारे में जाने इसको समझें और फिर अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ बनता है तो वहां से एक आपको लाइन समझ आ सकती है कि हमें इस फील्ड में जाना भी है या नहीं जाना हम इसको कर सकेंगे हमें इंटरेस्ट बनता है क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो साइकोलॉजी जैसी कोई फील्ड नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स आगे खुल जाती हैं अगर मैं डेल्ही यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो डेही यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट सिर्फ बैचलर्स लेवल पे नहीं मास्टर्स लेवल पे और पी एच डी लेवल पर भी सपोर्ट करते हैं और यहाँ की लाइब्रेरी यहाँ का सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है जहाँ आपको अच्छे से समाज आ सकती है की आपको आगे क्या करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अमृतपाल कौर जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और श्रोता मित्रों को अच्छा लग रहा है एक बात जाते जाते मैं चाहूँगा कि इसमें कितना टाइम लगता है करियर में अच्छे से फ्रेम आउट होने में क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास डिग्री तो है लेकिन क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल में आप फील्ड में जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को सेट करने में तो इसी तरह यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इनको अगर आप कोई बंदा साइकोलॉजिस्ट बन अगर काम करना चाहे तो कितना टाइम लग सकता है सेट होने में जी सो so जैसे हमने डिस्कस किया कि 11, 12 में आप साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट लेते हैं उसके बाद तीन साल आपके ग्रेजुएशन के हैं तो अगर आप साथ साथ इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं ना सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी में बल्कि किसी भी फील्ड में फाइनल ईयर में यही अलाउड होता है कि आप साथ साथ इंटर्नशिप करें चाहे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहें चाहे आप कॉर्पोरेट साइकोलॉजी या इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें तो आप इंटर्नशिप अगर करते हैं फाइनल ईयर में तीन महीने की चार महीने की छह महीने की अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी ड्यूरेशन होती है तो उसके बाद आपको एज अ फ्रेशर बहुत सारी कंपनी हायर कर लेती हैं तो ये स्टार्टिंग का फेज है तो पहले दो साल आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप फर्दर आगे कोई स्टडी नहीं करते हैं तो कम से कम दो साल का आपका ऑन एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो है वो बीस पच्चीस तीस हजार ही होती है लेकिन एक बार आप अपने आप को इस फील्ड में सेट कर लेते हैं हु. तो फिर जब वो जो आपके पास हैंड नॉलेज आ जाती जा है वहां से दो साल जो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखते हैं क्योंकि कुछ चीजें बुक्स में सिखाई जाती हैं कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं तो वो दो साल के बाद आपका एक्चुअल करियर ग्रो करना शुरू करता है तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ये सिर्फ इस के लिए नहीं है हर फील्ड के लिए है कि जब आप पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी ढूंढते हैं तो पहले दिन ये मत सोचिए कि मेरी एक लाख रुपया महीना सैलरी हो जाएगी <laughs> शुरुआत के दो साल जो हैं वो किसी भी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ आप सीखने की नीयत से जाइए आप सीखिए दो साल जब आप सीखेंगे आप सर्टिफिकेशंस लीजिए आप पढ़िए आप आगे हैंड्स ऑन काम कीजिए और सीखिए उसके तो बाद आपका करियर सही ढंग से ग्रो करता है चलिए अमृतपाल पाल कौर जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया क्योंकि कई बार हम लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि भाई अपना काम हो गया अब हमें एक अच्छी नौकरी फटाफट मिल जाए और अच्छा पैकेज मिल जाए तो अच्छे पैकेज में चक, पैकेज के चक्कर में काफ़ी लोग जो है टाइम वेस्ट कर लेते हैं और फिर उस वजह से भी थोड़ी दिक्कतें हो जाती तो ऐसा वहाँ करके आप एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर शुरुआत में कम में भी आप जो है छोटी सी छोटी जो पोजीशन है उस पर भी आप अगर करेंगे और फिर आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपका काम देखकर जो है अपने आप ही आपको इम्पोर्टेंस मिलने लगेगा और लोग भी सामने से आपको ऑफर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगा पूरी जानकारी आपने दी साइकोलॉजी के बारे में करियर कैसे कर सकते हैं अमृतपाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच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 जहाँ हम भिन्न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भिन्न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा कस्बे राजा गे सूरज की पहली किरण से आशा कस्बे राजा गे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर भागे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लम्बी सी डगर न खल जहाँ हम भिन्न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए जहा दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश लाए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 जहाँ हम भी न हो आँसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक है गगन के तले जहाँ हम भी न हो आँसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक है गगन के तले